गीता तत्व चिंतन स्वधर्म विमानसा तो अपने पुत्र दुर्योधन की दुष्कृतियों और दुष्प्रवृत्तियों को भली भांति जानते हुए भी गांधारी अपनी धर्मपरायणता से उपलब्ध सिद्धि का उपयोग दुर्योधन को अमर बनाने के लिए अधर्म का पोषण करने के लिए करना चाहती है ममता अंधी ही होती है यह बात दूसरी है कि भगवान कृष्ण के कारण गांधारी अपने मंतव्य में सफल नहीं होती पर यहाँ प्रश्न यह है कि यदि धर्म की शक्ति अधर्म को अमर बनाने की चेष्टा करे तो ऐसा धर्म क्या संरक्षणी है भिस्म और आचार्य द्रोण का धर्म भी ऐसा ही था जो अधर्म की पीठ ठोक रहा था इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं स्वधर्मम अपिचावेख्य न विकम्पित मरह अपने स्वधर्म को देखते हुए भी तुम इस प्रकार डावाडोल होने योग्य नहीं हो तुम छत्री हो यही नहीं तुम तुम्हें क्षत्रियत्व कूट कूट कर भरा हुआ है यह युद्ध तुम पर थोपा जा रहा है हस्तिनापुर के राज्य पर तुम्हारा धर्मपूर्ण अधिकार है पर दुर्योधन इसे नहीं मानता और कहता है कि युद्ध के बिना सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा मैंने दुर्योधन को समझाने की कोशिश की संधि का प्रयास किया पर वह कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है वह बस युद्ध युद्ध की रट लगा रखा है भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण दोनों समझते हैं कि दुर्योधन का पक्ष अधर्मपूर्ण है फिर भी वे उसी का साथ दे रहे हैं ऐसी दशा में तुम भीष्म और द्रोण की बात सोचकर मन में काँपते क्यों हो वे तो अधर्म के पोषण में ही लगे हैं अतः युद्ध करने से तुम्हें हिचकना नहीं चाहिए अधर्म का प्रतिकार आवश्यक और यह अत्यंत सत्य है उस धर्म से भला क्या लाभ जो अधर्म का पोषण करता है यदि हम मंदिर में जाएँ पूजा पाठ करें और अन्य धार्मिक कृत्यों के प्रति अपनी रुचि प्रदर्शित करें पर जहाँ अन्याय होता हो उसके प्रतिकार की चेष्टा न करें तो हमारा ऐसा धार्मिक भाव किस काम का भगवान कृष्ण इस धर्म को एग्रेसिव आक्रामक बनाना चाहते हैं जैसे अधर्म आक्रामक होता है धर्म भी उसी प्रकार आक्रामक बने चार पांच धार्मिक व्यक्ति खड़े बात कर रहे हैं और थोड़ी ही दूर पर दो गुंडे किसी को सता रहे हैं यदि वे धार्मिक कहलाने वाले व्यक्ति आपस में गुंडों की केवल निंदा भर करते रहें और गुंडों के हाथ से त... उस सताए जाने वाले व्यक्ति की रक्षा का प्रयास न करें तो ऐसी धार्मिकता का किस काम की यदि उन धार्मिक व्यक्तियों से पूछो कि आप लोग जब अपने आँखों के सामने ऐसी घटना देख रहे थे तो बचाने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़े तो इस प्रश्न का उत्तर संभवतः ऐसा मिलेगा क्या करें भाई कौन उन गुंडों से दुश्मनी मोल ले हमें साथ ही रहना है दिन रात यहीं घूमना फिरना है फिर कौन सिर पर खतरा उठाने की मूर्खता करे? भगवान कृष्ण को ऐसा गुड्डी गुड्डी तथा कथित अच्छा भाव पसंद नहीं तभी तो जब अर्जुन प्रेम दया और वैराग्य की बात करता है तो भगवान उसे नपुंसक पायर अनार आदि की उपाधि दे देते हैं दया और वैराग्य की बात अपनी जगह ठीक है पर अर्जुन के लिए इस विषय स्थल पर वह उचित नहीं यह भगवान का मंतव्य है यह ठीक है कि मनुष्य को अपने शरीर के अंगों के प्रति महत्व होता है पर यदि किसी अंग में गैग्रीन हो जाए तब तो उसे काटकर ही अलग करना श्रेयस्कर है यदि व्यक्ति यह कहकर रोता रहे कि अरे मेरा प्यारा अंग कट जाएगा तो उसके इस रुदन को कोई बुद्धिमानी नहीं कहेगा बुद्धिमानी इसमें है कि उस अंग को तुरंत काट कर अलग कर दें इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध के द्वारा इस अधर्म की बेल को काटने का उपदेश देते हैं अर्जुन यदि स्वधर्म का पालन न करेगा युद्ध न करेगा तो निश्चित ही कौरव जीत जाएंगे दुर्योधन राजा बना रहेगा और समाज में सर्वत्र अधर्म का बोलबाला हो जाएगा लोगों की धर्म की शक्ति पर से आस्था डुल जाएगी और लोग कहने लगेंगे कि दुनिया में अधर्म ही चलता है धर्म नहीं ऐसा ना हो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से स्वधर्म पालन की बात कहते हैं वे यह भी कहते हैं कि इस प्रकार से मिलने वाला धर्म धर्मयुद्ध छत्री के लिए सर्वाधिक कल्याण कर है प्रश्न उठता है कि छत्री के लिए कल्याण प्राप्त करने का क्या युद्ध ही एकमात्र उपाय है उसके लिए और भी तो कई उपाय हैं विभिन्न यज्ञ हैं दान और दया है फिर युद्ध पर ही बल क्यों? इसका एक उत्तर यह है कि अर्जुन को तुरंत युद्ध में लगना था इसलिए युद्ध की प्रशंसा की गई दूसरा उत्तर यह है कि कल्याण के जो अन्यान्य साधन हैं वे बड़े समय साध्य होते हैं उनमें द्रव्य आदि की भी अपेक्षा होती है पर सैनिकों के लिए तो धर्मयुद्ध तत्काल कल्याण साधक है इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन की दृष्टि स्वधर्म पालन की ओर खींचते हैं और कहते हैं कि ऐसा अपने आप बिना बुलाए सिर पर आ जाने वाला युद्ध छत्री के लिए स्वर्ग का द्वार खोल देता है